देवी भागवत नवम स्कंध सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान विद्वान पुरुष इस द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्त्रोत्र पढ़े तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दे सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए इसके पूर्व लक्ष्मी माया और कामबीज का उच्चारण हो यही ओम रिम क्लिम श्रीम सावित्री स्वाहा यह मंत्र कहा गया है भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप स्त्रोत्र को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ सुनो प्राचीन काल की बात है भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई तब भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार अनुसार ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक वेद माता सावित्री की तदनंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की ब्रह्मा जी ने कहा सुन्दरी तुम सच्चिदानंद स्वरूपा एवं मूल प्रकृतिमय हो तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय है तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो देवी तुम परम तेज स्वरूपा हो तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है देवजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ सुंदरी तुम नित्या नित्य प्रिया आनंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ कृपा करो शोभन तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार हो, तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ मनुष्य मन वाणी अथवा शरीर से भी जो भी पाप करता है वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे रूपे त्वं रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी तेजस्व रूपे परमे परमानंदी दिजाति नाम जातिपे प्रसन्ना भव सुंदरी नित्य नित्य प्रिय देवी निनंदस्विणी सर्वंगलूपे चसन्नासुंदरी सर्वस्वे विप्राण्त परात्रे सुखदे मोक्ष देश देवी प्रसन्ना सुसुंदरी विप्रापेम दहाय कोपमे ब्रम तेज प्रदेवी प्रसन्नासुंदरी काये इस प्रकार स्तुति करके जी वहीं सभा भवन में ही विराजमान हो गए तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई मुने इसी स्तोत्र इस राज से राजा अशुपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए राजा ने उनसे मनोमा अभिलचित वर्म प्राप्त किया यह स्तव परम पवित्र है पुरुष यदि संध्या के पश्चात इस स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है